भेदोजीवनम भेद को पुनः जिंदा किया जाता है भेद का उज्जीवन पुनर्जीवित कर देना क्योंकि अद्वैद वेदांतों ने भेद का खंडन करके अभेद सिद्ध किया इसलिए भेद को दोबारा जिंदा करना जरूरी है इधर लोक व्यवहार कैसे चलेगा संसार कैसे चलेगा इसलिए भेद को जिंदा किया जा रहा है भेदोजीवनम या पंक्तियाँ थोड़ा ठीक से छिपी नहीं है उल्टा पुलटा क्रम है जो किंचित प्रसिद्धि इति अतएव व्यवहार वचनाभागत नित्य ये पहली पंक्ति है जीवन का ऊपर गया चाहिए वो नच कल के पाठ समाप्त हो वहाँ है वो पंक्ति जो मैं पढ़ा भी लास्ट पंक्ति उसमें किंचितवद प्रसिद्धि ये पहला पंक्ति वेदोज उसको नीचे छापने चाहिए और उसके बाद आता है नित्य प्रयाणाम सिद्धे है नित्य त्वेणाम सिद्ध है वो पंक्ति आएगा नचा पर सिद्धांत अस्मत पे नित्य प्रतीति की है यहां तक चलेगी उसके बाद जो यहां पहली पंक्ति है अब इस प्रघटक का नचेम अप्रत्यक्ष समय परोक्ष ये आएगा इधर नचक के पहने वो पंक्ति चेक पहले आ जाएगा ध्यान में ना यह क्रम देखिए अभी किंचित अस्थि तावत यम प्रसिद्धि दूसरी बात यह भी है कि इस दुनिया में इस लोक में भेद की तो अत्यंत प्रसिद्धि है लोक में तो भेद की प्रसिद्धि है पहले लोक बताएंगे बाद में शास्त्र में भी है बिना भेद का शास्त्र ही प्रवृत्ति नहीं क्या प्रसिद्धि है केवल हम नहीं कह रहे हैं प्रसिद्धि है आप वेदांत रूपी कहते हो कहा गया है आपकी, ये, अतेवा अतेवा ये आपकी पंक्ति ये नामक है वेदांतियों वेजान्ति पुस्तक अतएव व्यवहारा बहुत प्रसिद्ध विमुक्तात्मा नंद सरस्वती नाम कोई संत हुए और बहुत ही सुंदर ढंग से इष्ट सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा है, है इसमें भी और उन्होंने ही ग्रंथ अपने ग्रंथ में लिखा है ये भेद के कारण से सारा व्यवहार कर रहा हूं मैं ये वेदांत इसमें बोल रहा है ये भेद ना होता तो व्यवहार ही नहीं होता कौन गुरु कौन चेला कौन उपदेश दे कौन क्या शास्त्र क्या उपनिषद तेरा उपनिषद वेदांत सब बेकार हो जाएगा बिना भेद का भेद के वजह से ही उपनिषद की महिमा गाई जा रही भेद नहीं गाई जा सकती है भेद ना हो तो गाऊ का बात स्वयं के लोग स्वीकार करते हैं यहां तक भाष्यकार ब्रह्मसूत्र के शुरू में लिखते हैं अहम इधम को एवं लोक व्यवहार है अहम इदम मम इदम ये जो है एक स्वाभाविक लोक व्यवहार अनादिकास चलाया ये भाष्यकार में स्वीकार किया वार्तिककार वार्तिक कारेश बड़े कट्ट अद्वैत वेदांति वो भी स्वीकार करते हैं नहीं नहीं है न प्रमाणव वाक्य ही विधायक है नहीं ही वाक्य इधर भेदाश्रत है ना उधर श्लोकों छपा है सब भेद आश्रित वाक्य भेद आश्रित ही सकल वाक्य शास्त्रों का चाहे वो विधायक वाक्य चाहे निषेधक वाक्य अक्षा और इंद्रियों के साथ विचार करके देखो तो नहीं नई बता हो ही नहीं सकता भेदी भेद दुनिया क्यों बाई कि प्रमाणव होने से प्रमाणों के समान इस तरह से आपके वेदांति लोग चाहे सिद्धिकार हो चाहे आचार्य शंकर हो चाहे वातिककार हो सभी ने भेद को माना है जब भेद मान लिए हैं आप अब इस भेद का विचार हमें करना है कारण भाव से नित्य तुम से ये वेद अपने से बोलेंगे आपकी भाषा से आपकी वचनों के आधार पर वेदांतियों ने कहा है भेद नित्य होता है क्या शब्द थे उनका देखो टीका में लिखा है हिंदी वाले ने यद्यपि दिग्धृशर भेद दृष्टि समस्ती इष्ट सिद्धिकार की पंक्ति है यद्यपि न उससे पहले अत्र अत्रोच्य सत्यम प्रसिद्धि अतिव्यवरा ठीक है प्रसिद्ध है भेद का इसे तो व्यवहार करते हैं किंतु नास्या पश्चाम किंतु नास्याम मैं इसका मूल नहीं दिख रहा है मूल्य का मतलब ये कारण नहीं है कारण जिसका नहीं होता तो क्या होता है नित्य होता है आत्मा आत्मा के के समान, समान कारण रहित होगा वो नित्य होगा और जब भेद का मूल नहीं है कार्य सिद्ध होगा यदि दृश्य और भेद समस्ती, यदि माने आत्मा और जगत घटपट का भेद जो है ना भेद तो थापि नशा त्रिक दृश्य संभव है फिर उनका कहना है कि दृक्त और दृश्य पीछे भेद नहीं हो सकता घटपट का भेद हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं रहता घटपट दोनों का प्रत्यक्ष हो रहा है सिर्फ दोनों का भेद ग्रहण हो सकता है आत्मा और शरीर का भेद या आत्मा और इंद्री का भेद आत्मा और मन का भेद कोई ग्रहण कैसे करेगी आत्मा का ग्रहण नहीं हुए बिना जब तक आत्मा ग्रहण नहीं होता और इंद्रिय का ग्रहण भी होना चाहिए दोनों ग्रहण होना चाहिए ना तब तो दोनों के बीच का भेद ग्रहण होएगा ऐसा उनका कहना था दृश्य अदृश्य क्योंकि आत्मा अदृश्य है इसे उसका दर्शन तो होता नहीं तो उसका घट के साथ भेद कैसे ग्रहण हो जाएगा इत्यादि पंक्ति की सिद्धिकार ने भेद को जगत में मानते हुए भी आत्मा का को नहीं मानते तब सिद्धा यहां पर वैशिष्य कहता है ऐसा मत कहो। तो स्वीकार किया इसका स्वीकार किया है और जो वस्तु कारण रही थो, और प्रतीति का विषय बन रहा हो वह वस्तु को नित्य मानना पड़ता है जो वस्तु कारण रहित है किंतु सर्व सभी के प्रतीति का, का विषय सभी के प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है उसको तो नित्य मानना ही होगा भेद की प्रसिद्धि या प्रती का कोई कारण नहीं है तो उसे नित्य मानना होगा ये कारण रहित प्रामाणिक वस्तु कहने का मतलब कारण रहित तो कोई भी प्रामाणिक वस्तु हो उस वस्तु को नित्य कहा गया है कारण रहित तो प्रामाणिक वस्तु को नित्य माना गया है शब्दों से दामान नियम है अत्य्रम तो नित्य हो गया ब्रह्म नित्य से सिद्ध करोगे ब्रह्म नित्य है आत्मा नित्य है एक कैसे कारण रहित है ब्रह्म और उपनिषद प्रमाण से सिद्ध है प्रमाण सिद्ध है प्रामाणिक है अतएव ब्रह्म नित्य हो गया भेद भी कारण रहित है और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अतएवित्य कारणर से सी प्राणिक से कारण बन गए एक तरह नित्यता का निशायक निश्चाय अतएव कारण, मने नित्यता का कारण से भावित है और नित्य मान लिया तो त्रिपुटी सिद्ध हो गई भेद और भेदी दो है ना घट पट और भेद दो भेदी के बीच में एक भेद होता है तीन तो मानना पड़ गया आपका अद्वैत खत्म हो गया आपने त्रिपुटी को मान लिया तो अद्वैत असिद्ध हो गया नित्य द्वित्रया सिद्ध है नित्य मानने पर तीन तीनों नित्य सिद्ध हो जाते हैं और अद्वैत वाद से भंग हो जाता है कहते भेद को भेद को नित्य मानने पर वैशेषिक सिंह का हानि हो जाएगा कहते नहीं हम वैशे भी भेद को नित्य मानते न चाप सिद्धांत हमारे मत भेद अनित्य नहीं है घटपट का बीच में विद्वान भेद भी नित्य नित्य का भेद क्या किया ताध्व अन्योन्य अन्योन्य अन्योन्य था अन्योन्यवत्त अन्योन्य लक्षण क्या किया नित्य सती ताजात्म संबंधा वचन प्रतियोगाक जो नित्य होता हुआ ताजात्म संबंधावचन प्रतियोगी है जिसका से अभाव का नाम अन्योन्य अभाव अथवा भेद भेद का दूसरा नाम क्या है अन्योन्य हमारे मत में कोई आपस सिद्धांत नहीं हो रहा है अस्मतों पे नित्य सिद्ध है, हमारे मत में भी नित्य है। यहां तक भी हमारे ज्ञान भी नित्य होता है वैशेष मत में भी क्योंकि जो वैशेषिक लोग ईश्वर को, को मानते हैं उस ईश्वर का ज्ञान है या नहीं ईश्वर का ज्ञान पर नित्य ना ईश्वर की इच्छा नित्य ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न तीनों ईश्वर में नित्य होता है तो नित्य पीछे नक्षेम अप्रत्यक्षोत्तम लेकिन चलो घटपट का भेद का अनुभव होगा प्रत्यक्ष है उनका बीच में विज्ञान भेद भी नित्य है ये भी हम मान लेंगे लेकिन आत्मा का भेद कैसे ग्रहण होगा आकाश का भेद कैसे ग्रहण होगा जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता उन वस्तुओं का भेद कैसे ग्रहण करोगे दो परमाणु का बीच भेद कैसे ग्रहण होगा कि परमाणु का तो प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा वेदांत एकदेशी शंका किया नक्ष अप्रत्यक्ष तो उन भेदों का तो प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहिए ना सिद्धांत के देश मत कहो मैं आपसे अलग हूँ ये कहते कि नहीं कहते वेदांती भी बोलेगा ना मैं आपसे अलग हूँ और आप मुझसे अलग हैं बोलेगा नहीं शास्त्र में बैठे हैं वेदांती और वैशेषिक वैशेषिक पूछेगा तो भिन्न हम अस्मिन तो दुष्टंत हो आपने अपने आत्मा को देख कर बोल रहे ना आप मुझसे अलग हो मतलब मतलब शरीर वेद नहीं पूछ रहा हूं मैं शरीर तो अलग देख रहे हैं मैं शरीर का भेद तो नहीं पूछ रहा हूं मैं आप से अलग हूं या नहीं हूं ये पूछने में आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग है या नहीं ये मेरा प्रश्न का तात्पर्य मानना पड़ेगा हाँ दोनों का आता भिन्न भिन्न है भले वेदांतिकाल में कह हमारे औपारिक आत्मा तुम्हारी औपारिक आता भिन्न है कि मेरी बुद्धि तो अद्वैत बुद्धि और रखी है तेरी बुद्धि तो वैशेषिक बुद्धि है तेरी आत्मा में वैशेषिक ज्ञान है मेरी आत्मा में वेदांतिक ज्ञान है भिद तो है ना इसे आत्मकृत मेरे का प्रश्न पूछा है आपसे मैं अलग हूं या नहीं इस प्रश्न का तात्पर्य आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग है या नहीं और जीवात्मा अलग है ही औिकीवात्मा अलग, अलग है आपने कैसे कहा अलग है आपने आत्मा को देखा जीवात्मा को निदानी से पूछा जाए दो जीवात्मा अलग है जो औपारिक आत्मा समझो जैसा भी आत्मा दो आत्मा अलग मान लिया ना आपने क्या आत्मा को देखा औपारिक आत्मा को भी आपने देखा क्या नहीं देखा तो भेद आपने कैसे मान लिया हम और इसे कैसे बोल दिया इसका मतलब आपको भी आत्मा का प्रत्यक्ष होता है और एक आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है सर्वत्र दो अलग आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है एक वेदांती की आत्मा एक वैशेषिक आत्मा कम से कम तो अभी दिख रहे छात्रार्थ में युक्ति से पकड़ रहे हैं कहते आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा का प्रत्यक्ष सभी को होता है सभी बोलते हैं मैं अलग हूं अरे मेरी आत्मा में जो आज बड़ा दुख हो रहा है भाई मेरी आत्मा बड़ा सुखी है मेरी आत्मा का व्यवहार करते ना मैंने आप अपनी आत्मा को देखकर बोल रहे हैं मेरी आत्मा सुखी है दुखी है इसलिए कहते हैं सम्यक अपरोक अपरो विषय आत्मा है सभी का आत्मा सच्चिदान रूप नहीं है वो आत्मा ब्रह्म ही है नहीं जीव ब्रह्म एक ही है नहीं, वो एक अलग बात है उसके हम चर्चा नहीं कर रहे अब हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं सभी को अपनी अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष होता है सबको प्रत्यक्ष इसी सम्यक अप्रोक्षा से सम्यक अप्रोक्ष अनुभव का विषय आत्मा होने के नाते है उस आत्मा का भेद दूसरे में ग्रहण करना आसान है अतः आत्मा का अप्रत्यक्ष नहीं कहना सभी को अपना अपना आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है अमर्जन में ही आत्मा चला आत्मा चला जाता किसे देखा नहीं लेकिन मरने के बाद सब जानते हैं कि की बात आत्मा नहीं रह गया उसका प्रत्यक्ष अप्रोक्ष अनुभव का विषय होने के नाते आत्मा का भेद घटपटावी के साथ आत्मा के एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ भेद भी आसानी से ग्रहण हो गया कोई कठिनाई नहीं ग्रहण करने निश्चित है, तो तो है, है।, है उस अभाव में चार प्रकार का है ना राग भाव प्रधंसभाव अत्यंत भाव अन्योन्य भाव अन्योन्य भाव बने में भेद है वो भी एक पदार्थ है घट भी एक पदार्थ है पठ भी घट पट के बीच बीच में में भेद भेद गट, भेद भेद है है अरे और और भी दोष आ जाएगा घट है और पट है इन दोनों के बीच में भेद है और इन दोनों के बीच में भी एक और भेद मानना पड़ेगा ये इन दोनों के बीच आपने माना भेद पट का बीच में भी एक भेद है भेद में भी एक भेद है।, है नहीं इन दो भेदों बीच में भेद आ जाएगा, हो, जाएगा ना हो जाएगा। ऐसे आप भी आप दोष देते हुए अरे भेद किसको कहते हैं थोड़ा ध्यान तो दो उसका नाम ही भेद है स्वरूप ही भेद है उस भेद के लिए और के साथ भेद होने के लिए कोई और भेद की जरूरत नहीं है इस भेद को पट से अपने आप को अलग करने के लिए एक और भेद की जरूरत है ही नहीं क्यों इसका नाम ही हमने भेद रख दिया इसका स्वरूप ही भेद है स्वरूप ही भेद होने के ना क्या करेगा वह अपने आप के साथ अलग करता हुआ इन दोनों को भी अलग स्थापित कर देगा भेद क्या करेगा अपने आप को इससे पट से अलग घट से अलग स्थापित करते हुए घट और पट का भेद को स्थापित करता है यही भेद का स्वरूप ही है अतः उस भेद को भेदी इनको कहेंगे भेदी भेद वाले घटपट के साथ और अनंत भेदों की कल्पना करने की हमें जरूरत नहीं पड़ता है इसे कहते हैं च भेद अनवस्था बाधिका भेद की अनवस्था ही भेद को मानने में बाधक है ऐसे मत कहो भेदांतर प्रगत मूलाभाव वेदांतर की प्रसृक्ति में कोई प्रमाण ही नहीं है या मूल का अर्थ प्रमाण भेदांतर मे और भी अनेकों को मानने में कोई प्रमाण नहीं है क्यों भेद का स्वरूप ही अपने आप को दूसरों से अलग सिद्ध कर देता है जैसे जाति आपने माना ना जैसे जाति में भी दोष हो जाएगी जाति में भी अनावस्था हो जाएगा तो इस तरह से आपने वहां पर भी इसलिए क्या करना पड़ा आपको स्वरूप उस जाति का स्वरूप से जाति में जाति उसमें भी जाति उसमें भी जाति ऐसे नहीं मानते गौ गो में गोत हुआ गोत में गोत तो में -तो, गो तो, -तो, -तो, -तो, गो तो, तो तो तो ऐसे कर रहे करने जाओगे दोष हो जाएगी ना इसीलिए अनवस्था दोष का भय से वस्तु का स्वरूप ही उस तरह का मान लिया जाता है ताकि अनवस्था दोष न होवे इस तरह से भेद का भी स्वरूप हमने ऐसे मान लिया है कि वो क्या करता है वो खुद को भी अपने दूसरों से अलग करता हुआ अन्य दो को भी अलग कर देता है अब घट पट को अलग करता हुआ वो खुद भी अपने आप को घट के साथ अपने आप को पट के साथ भी अलग कर लिया है इसे उनको अलग करने के लिए कोई और भेद को मानने की जरूरत नहीं है भेद भेद नव लो, भिन्नऊि लोक लो व्यवहार आदर्शणार्था और भेद एवं भेदी भी भिन्न है ऐसा कोई लोक भी नहीं होता और आप भिन्न हो गया मैं और आपका हमारा पीछे जो भेद है मैं और वो भेद भी भिन्न है ऐसा कोई व्यवहार करता नहीं भेद भेद नोक व्यवहार आदर्शार्थ ऐसा लोक व्यवहार देखने को नहीं मिलता न चाहिए भेद बलैना अन्य भेद अनुमान यहाँ के वेदांती बुरी तरह से फंस जाएगा अनवस्था दोष स्थापित करने के लिए क्या करते वेदांति ने बहुत बड़ा भूल कर रहा है एक भेद एक भेद को दृष्टान से सिद्ध कर, कर दूंगा ऐसे करके अनंत कर डालूंगा अनुमान से तो तुम्हारी अनावस्था स्थिर हो जाएगा तब कहते मूर्ख वेदांति इतना भी तेरे को अकल नहीं जिस भेद का खंडन करने चले उस भेद की अनंतता सिद्ध कर रहे हो तुम है जिस भेड़ की खंडन करके आभे करने चले और आप पेड़ को साथ झगड़ा करते अनंत भेड़ को स्वीकार कर रहे हो ये हाल वो है खली के लिए गए को एक शेर तेल मिल जाए जैसे आदमी सब्जी छौकना चाहता था तेल नहीं था उस समय चलो वहां जाते हैं उनके घर में थोड़ा खली मांग लेते हैं सरसों की खली होती ना तेल निकलने के बाद जो होता है वो खली बोलते हैं उसी को लाके छौकेंगे उसे थोड़ा बहुत तो तेल रहेगा ना उससे हमारा छौकने काम हो जाएगा ऐसे करके वो खली मांगने गया और सेठ ने उसको एक से तेल ही दे दिया कहा कि खली भी ले जाओ साथ में एक तेल भी ले जाओ वही हल आपने मेरे साथ कर दिया है मैं तो भेद करने चला और आप भेद को नाम मानने वाले व्यक्ति और मुझे अनंत भेद दिए जा रहे हो क्योंकि दृष्टान्त उच्च है ना जो उभयत स्वीकृत होगा उसे उन्हें दृष्टान्त माना जाएगा और आप अनुमान करने चल रहे हैं उस अनुमान में का भेद, जो है, उसको स्वीकार कर लेंगे दृष्टान में किसी भेद को स्वीकार करने का मतलब आप अपने मत में स्वीकार कर लिया दृष्टान वो तो चीज है जो उभय मत स्वीकृत होनी चाहिए जिसे कहते हैं भेद भेड़ एक भेद बले न एक भेद बले न अन्य भेद अनुमान अन्य भेद का अनुमान कर दूंगा उससे तीसरा उससे चौथा ऐसे करते करते अनंत कर दोष वस दे देंगे ऐसा वेदांत जब बोलने लगता है तब सिद्धांति भी वैशिष्य करता है दृष्टांत भेद अविघात उ दोषाभाव दृष्टान्तृत भेद न वो उभय स्वीकृत होना पहले अन्य भेदों को भले अनवस्था दोष देखकर खंडन कर डालो तीसरा चौथा पांचों बना के अनवस्था दोष हो गया इस सारा भेद अप्रामिक हो जाएगा अनवस्था दोष हो गया होगा ना उभ में स्वीकृत है उभय तो स्वीकृत हो गया इसे दृष्टांत भेद अविघाते है ना उत्थान है दृष्टांत रूपा भेद को आपने जय विघात की भी ना यदि आप अनुमान को उत्थान कर रहे हो तो दोषा भा तो हमारे तो कोई आपत्ति नहीं रह रहा गया। हमारा दोष खत्म आप स्वयं अपने पैरों में यही सबसे बड़ा विजय शास्त्र स्वयं पिंड की याचना शाखा दिन खारिका तैलत तैल दात्री तो अप ये वो हालत हो गया पिंड की याचना खली की याचना के लिए गया हुआ था गाका दिन शाकाहारी आदमी है बेचारा वो सब्जी खाना चाहता था छौक करके के लिए तेल नहीं था खली मांगने गया ये शेर नहीं बोलते मेरे खारी का तैल खारी का मतलब क्या होता है पांच शेर एक खारी का मतलब पांच शेर होता है एक एक खारी खारी में में 32 होता है है 16 512 512 हो गया प्रश्न दिया लगभग मैंने साढ़े चार सौ किलो तेल मिल गया अब अंग लगभग साढ़े चार सौ किलो तेल मिल जाए तो बड़ी खुशी क्या होगी किया हो तेल छम करके तेल में तल तल भी खाएगा उसी पर राय जो है भेद खंडन करने गए और दृष्टांत भेद को रख करके समत में भेद को स्वीकार कर गए अपने अभेद को नाश कर डाला और मेरा भेद को स्वीकार कर दिया इससे बढ़कर मेरे विजय क्या हो सकता है खुशी की क्या बात है बताओ इससे बड़े और कोई खुशी है हैं इस खुशी में आज बादाम की लड्डू बाटी जाएगी चिंता न्याय लौकिक न्याय है भाई लौकिक न्याय कहने में तो मैं मांगा कठड़ा हम मिल गया मेरे को सारे पढ़कर तात्पर्य तात्पर्य महान चीज तो मिल गई हमारी लक्ष्य तो सिद्ध हो गया ना भेद तो सिद्ध हो गया उभय स्वीकृत दृष्टांत के द्वारा आपने अपने मतभेद को स्वीकार कर लिया इसे बड़ा हमारा विजय क्या हुण? दृष्टांत भेद विघाते और कहोगे नहीं, नहीं वो तो तुम्हारे लिए हमने दृष्टांत दिखाया है उभय मत स्वीकृत होता है दृष्टांत हो गया होते अनुमान का ही विघात हो गया अनुमान का विघात हो देने चले थे वो भी नष्ट हो गया दृष्टांत भेद विघात है तो अनुत्थान हनुमान का उत्थान नहीं हो पाएगा कि प्रबल बाधा उपजीव से प्रबल दृष्टान क्या है? होता है और हनुमान उपजीवक उसमें आश्रित दृष्टांत पर आश्रित यदि मानस में वनिधुन की व्यापति तो स्थापित नहीं हुआ है तो पर्वत को देकर वन्य की सिद्धि आप नहीं कर सकते हैं ऐसे हनुमान उपजीव मैंने आश्रित वस्तु है उसका आश्रय कौन हमेशा है हमेशा है इसलिए आप आश्रय को नष्ट कर दिए दृष्टान्त को भंग कर दिया तो आश्रित कहा टिकेगा वो? वो खत्म हो जाएगा अनुमानी उच्छेद हो जाएगा स्वात्थ व्याघातना जातुत्तरत्वा तत्व नहीं यहाँ जात्युत्तरत्व जातुत्तर शास्त्रार्थ में एक निग्रह स्थान होता है जब तो दो व्यक्ति का शास्त्रार्थ होता है उसे निग्रस्थान नाम के चीज माने हैं लोग में 22 प्रकार की होती है आप कहेंगे आप कहेंग्र गृह हो गए तो शास्त्र का अगला जात उत्तर का मतलब बोलते बोलते बोलते आपने अपने सिद्धांत की ओर से बोल दिया स्वसिद्धांत कहा देना इसका नाम जात उत्तर हमारे प्रश्न का जवाब देते देते मैंने विरोधी पक्ष के प्रश्न के जवाब देते देते स्व सिद्धांत विरुद्ध कथन करने का नाम जात उत्तर रूपा है।, उसे तो में हार है ऐसे कहने से ही वो कदम आगे को और जवाब देने की जरूरत नहीं अकाउंट बस कथम यही हुआ था काशी कानंद जी से जब शास्त्रार्थ तो होता द्वित संप्रदाय वालों का बेंगलोर में हुआ था माधु संप्रदाय वालों का बड़ा सा भाव हुआ और शास्त्रार्थ से पहले इसे समय बंद करके नियम होता है कोई भी शास्त्र शुरू एक नियम बना लेते आपस में नियम उसके एक नियम बना लिया। आधार पर हम दोनों शास्त्रार्थ करते उसमें ये कह दिया था काशिकानंद जी ने देखिए आप जो भी बोलेंगे अपने द्वैव दर्शन जो आपका माध्यम है ध्वराचार्य का भाष्य उससे हट करके कभी रामन उजगर रामानंद निम्बार का किसी और का उठांग नहीं लाने किसी अन्य का वचन नहीं लाओगे अपने माध्यम संप्रदाय के जो वचन है माध्यभाष्य में और आप क्या उनके व्याकीर्थ वगैरह वगैरह जो ग्रंथकार लिखे हैं वे ग्रंथ उन वचनों के अलावा अन्य के आधार पर आप बात नहीं करेंगे एक नियम दोनों उन्होंने कहा ठीक है आप भी ऐसे ही उन्होंने कहा ठीक है मैं भी आचार्य शंकर के वचन को छोड़कर इधर उधर में जाऊंगा नहीं अपने आचार्य शंकर जी हैं उनके भाष्य हैं विवरणाचार्य हुआ वार्तिकाचार्य हुआ हमारे जो आचार्य परम्परा हैं जदविद वेदांति ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनको छोड़कर मैं बोलूँगा नहीं दोनों स्वीकार कर लिया साक्षात शुरू हुए बोलते बोलते उन्होंने क्या कर दिया वो अपनी अपने मत के ग्रुद्ध में रामाण अपने निश्चय जो हुआ रामा संप्रदाय के वचन को लाया विशिष्टा लियावैत को लिया है, अद्वैत को खंडन करने कि आप खत्म तो मन हार। के जवाब नहीं था तो इस तरह से इसका है विजय हुआ उसके पुस्तक बनाया उन्होंने बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ हुआ है वहां अद्वैत का वेती तो इस तरह से हम नियम में होता है आप अपने सिद्धांत के वृद्ध में कुछ भी आप एक शब्द बोल देंगे तो तो परास्त बना जाएगा। से यहां पर स्वसिद्धांत व्याघात कथन कर दिया यदि आप दृष्टान्त को अस्वीकार करेंगे आपने ही कहा मैं हनुमान के द्वारा और भेद सिद्ध करूंगा दूसरे भेद सिद्ध करूंगा एक भेद दृष्टान्त बना करके एक भेद को दृष्टांत बना करके अन्य भेदों को सिद्ध करूंगा ऐसा आपने खुद ही कहा था और अब खुद की उस भेद आप दृष्टांत को जिस एक भेद को दृष्टान्त बनाया था उस दृष्टांत को भी आप भंग कर रहे होने स्विद्धांत कहानी हो रहा है दृष्टांत को अस्वीकार करना मतलब स्वसिद्धांत का अस्वीकार कि दृष्टान्त वो चीज है जो स्वसिद्धांत में भी स्वीकृत है दृष्टांत बनाएंगे ना उभय मतलब स्वीकृत उभयकृत का मतलब क्या अपने सिद्धांत में जो स्वीकृत है उस बात को दृष्टान्त बनाए थे और को नकार दिया, अपने का मतलब क्या है? इसी के आधार पर आपकी जितने भी हेतु है आत्मा अदृश्य है किसान ग्रहण नहीं हो सकता सारा हेतु तो आपका ध्वस्त हो गया कितना सुंदर पकड़ा है इसके जवाब दिए हैं बात अलग चीजें पढ़ेंगे प्रत्यक्ष और स्वरूप आचार्य प्रसाद ने प्रसाद बड़ा सुंदर उठाया है सारी सारी पंक्ति का पंक्ति रखा है एक तरह टोटली लगभग केवल मनोहर का खंडन करने के लिए जो मान को नहीं समझा है, वो को नहीं समझ सकता है पूर्व पक्ष इनके नष पकड़े हो तो वहां पर पंक्ति फटाफट लग जाएगा और चित सुखाचार्य जी ने इनके सारे जवाब दिए नहीं हम जातरग्रस्त उन्हें वाद दिया है वो तो, तो वही देखा जाएगा हाँ वेदांत में अब तो वैशेक पट रहे हैं ना अब तो वेदांत का खंडन करना है देखो <laughs> तो भेद, भेद अनिर्वचनी तो तो क्या करते सारा जगत है कोई निक्र मान लेते हम जगत को लेकिन अनिर्वचना अनिर्वचनी होने दे जगत मिथ्या है सत्य हो गया ऐसे भेद को भी मैं मान लेता हूँ देखो भेद अनिर्वचनी है मिथ्या हो जाएगा भेदो मिथ्या अनिर्वचनीय गृश्य ऐसे भी आप अनुमान भी बना लेते हो वे तब कहता है आप भेद को अनिर्वचनीय नहीं कह सकते वैशिष्ट कहता है न अनिर्वचनीय भेद से तमाणा भाव क्योंकि भेद में अनिर्वचनीयता कथन करने कोई प्रमाण किस प्रमाण से आप भेद में अनिर्वचनीय सिद्ध करोगे बताओ क्या प्रमाण प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं कर सकते अनुमान आप करना चाहते हो आपको अनुमान को मैं खंडन कर देता हूं अनुमान में तो वेदांत से महा लोग हैं हैं, इसे कहते हैं कि तत्र तत्र मे अनिर्वचनीय पे कनिष्ठ मानने में भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता अतः उसको सत्य मानना ही पड़ेगा ख्या अन्यपत्ति प्रमाण मित्र यदि कहा जाए एक ख्याति और बाध कि अन्यथान पत् के आधार पर ही भेद को हमें क्या मानना पड़ेगा अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान होता है आपको फिर उसका बाद होता है ख्याति मान ज्ञान और बाध इन दोनों का व्यवहार देख रहे हैं हम इससे ज्ञापन भेद ही नहीं है कि पहले भेद का ज्ञान हुआ फिर उसका बाद यदि हो जाता है तो भेद तो का भी बाध मानना पड़ेगा ज्ञान हुआ और निर्वृत्म ज्ञान क्या कर दिया को बात दिया, को दियाजत का, का बात होना ज्ञान क्या बाधित हो रहा है वास्तव में रजत ही बाधित हो गया रजत नहीं है सिद्ध हुआ इसलिए नियम है ख्याति ज्ञान होने के बाद यदि उसका बात कभी हो जाता हो तो के द्वारा उसका विषय ही बाधित हो जाता है अच्छा भेद का भी ज्ञान हुआ भेद का ज्ञान हुआ फिर बाद में उसके बाद हो जाए तो वो भेद का बाद होने से ही भेद अनिर्वचनी सिद्ध हो जाए रजत इसमें रजत अनिर्वचनी से हुआ ना क्यों उसका ख्याति होकर बाध हुआ था अतय यहां भी ख्याति होकर बाधन आते भेद भी अनिर्वचनी सिद्ध हो जाएगा रजत समाज ये वेदांत वेदांतिकी ने कहा दिया ख्या बाध अन्य अनुपत्र प्रमाणम विरोधाभावित करते हो वहां पर क्या प्रक्रिया में अन्य उपपत्ति एक है अन्यथ उपपत्ति अन्यथा उपत्ति और बाधा उनमें से दूसरा ले रहा है अन्यथाप्य उपत्त हो व्यवस्था तो मैं दूसरे ढंग से भी दे सकता हूँ ख्याति अन्यथापि उपपत्त अन्यथापि अनुपत्ति नहीं है हो तो विरोध अभाव विरोध नहीं रह जाएगा विरोध नहीं रहेगा कैसे होता है वो सन समझाए असत्यो भाषमान अयोगा सतः अतृय न। क्योंकि ख्याति और बात का मतलब क्या होता है असत का बात करना हो ना रजत असत था उसको आपने बाध किया इसका आपका पंक्ति कहना हो असत्यो भाषमान अयोगा असत का भाषण उचित नहीं था जो असत्य है भास नहीं सकता है, और भाषित हुआ था आते उसको अनिर्वचनी हो जो नहीं है, फिर भासित हो गया बाद में विवेक से बाधित कर देते हैं तो ऐसे वस्तुओं का नाम अनिर्वचनी हो जाता है ये आप कहना चाहते हो ना आपके पंक्ति ही बाधित हो गया असतो भाषमान अयोग सतह बाध अयोगा और सत्य बाघ नहीं होती यह आपकी शब्दावली है की समझाने के लिए वेदांत क्या बोलता है असतह भासमान अयोगा और सतह बाध अयोगा ये वेदांत दो पंक्ति प्रयोग करता है अनिर्वचन तो स्थापित करने के लिए ये दोनों पंक्ति ही गलत प्रयोग हो रहा है शब्दार्थ ही नहीं हो सकता इसका तार्किक कहेंगे ये शब्दार्थ ही पक्का नहीं आपकी पंक्ति गड़बड़ है सेंटेंस आप अपार्थक का प्रयोग कर रहे हो अपार्थक वाक्य प्रयोग करके भी आप शास्त्रार्थ में हार गए दोबारा जाति उत्तर देकर के पहले हारे फिर भी अनिर्वचनवाद खड़ा करके आप जिंदा हो गए थे बीच में अब फिर हार गए आप अपारथक वाक्य का प्रयोग करते कि मीनिंगस सेंटेंस प्रयोगार्थ में नहीं कर सकते और आइए जो शब्द प्रयोग कर रहे हो असतमान यह वाक्य मीनिंग अर्थहीन है क्यों और कैसे देखिए समझा प्रथम काला पंथ असतः भाषमान अयोगा उसमें असत पदस्या असत पद क्या किसी वस्तु का बोध है नहीं बताओ पहले असत पद किस वस्तु का बोध है असत शब्द के किसी वस्तु को बता रहे कि ये है? बोलना चाह रहे हो आप नहीं बोल सकते ना के। आपने निरर्थक शब्द का प्रयोग कर दिया असत शब्द बोध कुछ भी नहीं रहे जब तो कुछ भी नहीं है तो असत्य कोई अर्थ ही नहीं है अब तीन पद का प्रयोग कर दिया और पदार्थ बुद्ध अर्थ रचना जिस पद का कोई अर्थ नहीं उसका वाक्य ने कैसे प्रयोग कर दिया एक पद का वाक यदि अर्थ जान नहीं जानते नहीं फिर वाक्य का अर्थ नहीं जान पाएंगे तो ये वो वाक्य प्रयोग ध्वस्त हो गया कि असत पद का बोध्य कोई पदार्थ नहीं है जैसे गो पद सुनते ही आप एक पिंड दिखता है कहेंगे इस गो पद का ये अर्थ है इस असत पद का मुझे अर्थ बताओ क्या है नहीं बता सकते कोई अर्थ है क्या बताएगा वेदांती? फिर आपने वाक्य कैसे प्रयोग कर दिया जिस पद का कोई अर्थ ही नहीं है उस पद विशिष्ट वाक्य का जो प्रयोग करने से और वाक्य भी तक हो इसी प्रकार से सतम पादाद्य में चलो भाषमान आयोग नहीं ना व्याघात व्याघात दोष हो गया जो बोधक की नहीं है उसका भाषमान तो कहां से रह गई और भाषमान नहीं होगा कहना वो तो व्याघात दोष है जो है ही नहीं वो तो भाषण होता ही नहीं है कहने की जरूरत ही क्या है जिस जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है वो शब्द बोलती वस्तु भाषित नहीं होना ये कथन करना व्याघा दोष है ना यदि आपका जीवान नहीं है आप बोल कैसे सकते हो उसी प्रकार जिस पद अर्थ नहीं है वो अर्थ भाषित नहीं होगा ये कहना क्या है व्याघा दोष यदि उसका अर्थ हो तो विचार किया जाएगा भाषम है या नहीं है? किसी पद का कुछ अर्थ होगा तब तो में विचार करें जैसा घट पद है इसका अर्थ है एक वस्तु अब विचार किया जाएगा घट है या नहीं है तब तो में विचार होगा जब असत पद को अर्थ ही नहीं है उसकी भाष मान्यता और अभासमानता भाषमानता और अभाषमान आयोगता ये सब विचार कहाँ से शुरू होगा इसका व्याखा दो बहुत सारी चीज यही तो कह रहे हैं हमको ये तो चाहिए वैशेषिक को ऐसे बहुत सारी चीजें आप दो इसका वेदांत का हानि हो जाएगा ये तो कहा खरीफ मांगने गया तो चार सौ पचास किलो तेल दिया आपने